ए अरे अरे लाया भाई। लाया भाई सबना रे महीना जन के रुगुनाथ जन मारन सगे जुग बेरी कोई, कोई। राी दयाल में आगो नारद जी जाए हो रेबा शहरी पाहे सीताराम जी ने जा पूछो के भाई ये जमात है वे जिमे अरे सब संसार में जी मात्र जद चेतन बाद जिमाया अरे दरक्षांत का तंगो तक ने पूजा जी और पांडवारे पलमो है जो जुगनपुर से अरे और पांडो भद्दा दी है ने को पाणीरी दुकान गया ने हाथ जाते में कुदरत काम करे है जिमे बड्या और जिमे बड्या ननड़ो संघ पुराणो को कारण की जी भाई पूज्य माता कुंतवार के मर्द लोक रे में देई धारी ई धर्म रे हाथ बोलला दादूचर के जंगल में मा फरता माता हता न को पुता हता न को सहारो न हतो कुण बेवार दीन दयाल दाता रे बसनो में आया माता कुंतवार लाल रे ये इरे हलो मरो कोई को नहीं मैं तो धर्म रे हलो कर मा मन कहयो बेगुआ कदे हु के असंग जको हु पहला आरंभ दिन हरे जे ने सत्तरो तो हतो बेवार बेवार ए ज्योतिष रूपी रो काम नी हतो एसो है तो, एस तो मोतीया रो बेवार बेवार मीरा पुन रत्न घणा आता अन पसे पया मत करो रे मारा बाग घोर दनरो यो मारी मां पूरी में अरे बेवार जदुणी क्या देई के नहीं देई बलकी देद तो माया है मारे ये मकाम को है ए तो ठीक है की दिखते रूपी है में माया हो रही सिंगली सी बात जोड़ा आजा तो शिव भोले आज गया जाओ रे जाओ कणंकी गोणी जावे है मा जे कहने मैंने माथे कोई तुम, है? के हाँ तुम कौन है आवाज़ भरोसा कर राजा जो किल्टी डरता थोड़ी कोई रात प्रीत को नहीं हाथ तो नमस्कारे देना भोजन तो का राधगारे द्रोपदारे बेचार राधा बंदार रसोई बनाई बाबा, बाबा छोकरो में डोंगड़ी बाबा, बाबा तो अरे पड़ी। दिन धारो कुछ है मरोे को नर नर मुआ मुआ मुआ मुआ तो तोने है कभान। बसन जो तो तोने है कभान। तोने है है को थे वे मरो भी बाबे बो क आयो बो पौंडा mare कौन ंगड़ो हाल नारा को कोणा महाराज ए भाई उखणे तो मेर मजे शायद भार घणो वंधे पेते उर रया भोगियो तो मारा ठे कोन मन तो ओ ले जाय जो भार घणो थोड़ो सहन करे दुख सुख सहन करे नी ले निनंदे महाराज मना कबूल है रावत तो तो भाई मैं बई जको तो ओडी लाओ ऊर म बि न बियाडो अरे पदे हिंडवणी लाओ उए मार करे एक जनी सदे वो कोई मरज्या जोखणी मने ले आगो अरे तो द्रौपद ना कहे के धारे के। अरे। धारो राज। तो धारे दे हमें अरे राज आई तो तो द्वार नहीं धारो धार दौर। का बसन दौर। दौर। बसन संभाल है जो को आज आज थे ना, ना ने। बात अपने राणी ना महाराज सब, कुछ भी करे अपनी छोटी माँ विचार न होने दीजिए के महाराज कह कहीं है? बीजी बात बात बात को जीमा हो जो को करो वो गिरा ले ले भाव बीजो भावना, अपने भावना को अरे तो, बा। बा। बावन बा। दस अवतार अरे विष्णु महेश देवा देवा सब करा सबक गंगा जमुना जमना सर ऐसे कर को भाग हमारी चार चुकी बात तैयार यार रसोई जी मनगा पांडबुआ है तैयार यार ने क्या में जिमे मारा कर तो हम Oh <laughs> करे भोलो नाथ ब्रह्मा वैष्णु मै देवा ए रे, रे रे हारी रे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 कौन अरे अरे अरे मन मची प्री भावना बिल्कुल ले जाए मार नजमान अलैतु किया सिर पर उठायो ऑडियो अरे ओखणे सिर पर भार भार गुरु सुख मारी माफ करो ए गरीब पदारो मारा दीन दयाल दयाल करणी आप किन तार हो अर गढ़ भनना आप हो साम सुंदर अवतार अवतार ए नकलंग थूं कोडियार रूप धारयो है तो ए नकलंग नद नामरो सै गुडी है बेवार बेवार अमर मंत्र री दै मने आखड़ी ए मरण जुलम की दै ओण मारे तब थारी अरे, अरे, तो ना ऋषि मुनि महात्मा जति सती करो अंत है नको पार ऐसो तो आरम है पौंडवारो आर्ख बदाना आर्ख सों किया और ए सुख तो मारी लाद को रे नर् बार बार तू नक ने जा आत्मरो आधारा सृजन तो हार हार तो प्रेम हूँ पतर पूरी सबको ऊबा हादुर हाजर है तैयार आरती उतारो देवरी हम जीवो महारा दीन तैयार तो महाराज है जो ले रसोई विष्णु भगवान भोग लगायो है आवाज़ है आठ पुरुष कियो पुरुष कियो सब ना भोग लगाए मौने चारे जुगम चारे कु लोग, लोग, अमर लोग, लोग गई है। सुनी है ऐसी अमर अघोर पार की बाज़ा अरे ब्र परेशा जो हरिया है, है, है घरे है रीत जुगन पाड़ो तो ऐसी पाले भैया मत पाठ प्रेम अदर जोत आधार चार आसन तो पूरा धारा है महीना बैठा है देव दीन दयाल ज्योति माता है अरे। जैसे हिंग करके धारुग्रा तो जाओ सुगरा दर्शन कर को आव असंग जीवाना तो पार कार है असंग असम गौरी है माए छोटा मोटा सब इसके गोद में है रहता बारो बार ए घर माता एक ही है उपाय है बारो बार एक समय है सब हो सब हो हो सुने ऐसा आत्मरूप कर सेतन राम अरे जति सती रण दो बारंबार अरे हमें पांडवारी राखी है लाज लाज धर्म करो तो ऐसे धावो धावो मारे पग हरदम देव नकणक सवा दूजो नहीं आओ आओ देव नकणक मना दूजो नहीं पाओ आओ नकणक देव नरहकार राजा राजा और आद भवानी शक्ति जकेनो कहे बेकुपाला बासा सो सत लगाए धर्म को ध्यान, भ्यान, भ्यान। दिन धर्म गाना जुग प्यारा धारी, ए ध्यान ज्ञान नारणो कथे वाह पोसोजी हांबड़े वाह जको न बैंक उटारा ब्यान ब्यान उने हांबड़े तो करो सतलाए वाह एसो नत दन वारो धर्म बदल जाय गायन आला दुगो जग जीत पिहारा धारी हे नकणंग देव जको गोडा मोरी लाज रखे हरदम ऑन है थारी हरि बोल सतगुरु देव की जय हो